परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज पूज्य संतवृंद क्षमादरणीय झुंझुनवाला जी श्री खेतान जी कानोड़िया जी समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः ज्ञानी भक्त प्रहलाद ज्ञानी भक्त प्रहलाद का जीवन जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक घटना में आनंदमय हमेशा दिखाई देता है क्योंकि जो बाहरी परिस्थितियां हैं इनका संबंध पंच भौतिक स्थूल शरीर कहें या सूक्ष्म शरीर कहें वहां तक ही इनका प्रभाव है दृष्टा भाव में जाने के बाद भी इनका प्रभाव नहीं पड़ता और जो महापुरुष एकत्व की अनुभूति कर लिया वहां तो इनका प्रभाव संभव ही नहीं और यही कारण है कि भक्त प्रहलाद के चित्त में किसी भी विरोधी के प्रति दुश्मन के प्रति कभी नफरत या द्वेष नहीं प्रकट हुआ हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा शायद जहां तक मेरा स्मरण है जज स्वामी ने पूछा था महाराज आपसे सब लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं सभी लोग अमीर हो गरीब हो विद्वान हो नासमझ हो और सब लोगों का एक ही अनुभव था कि गुरुजी सबसे ज्यादा प्रेम हम से करते ये भी एक विलक्षणता थी तो जब स्वामी जी पूछा महाराज ये इसका रहस्य क्या है गुरुजी ने कहा कि मेरे चित्त में कभी स्वप्न में भी संसार के किसी व्यक्ति के प्रति नफरत का उदय नहीं हुआ कल्पना कर सकते हैं। ये ज्ञानी भक्त जो आत्मस्वरूप सबको अनुभव करते हैं ब्रह्मस्वरूप सबको अनुभव करते हैं या भगवत स्वरूप सबको अनुभव करते हैं उन्हीं के चित्त की ये दशा हो सकती है सामान्य चीज नहीं है किसी के प्रति किसी जाति के प्रति किसी देश के प्रति किसी व्यक्ति के प्रति और ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया खाली वो कहते थे ऐसा नहीं है एक बार अखिल भारत भारत साधु समाज के महाराजी अध्यक्ष थे कनौड़िया जी को मालूम होगा बंबई में बहुत बड़ी सभा हो रही थी और कुछ विशेष कार्य के लिए सभी संतों से कुछ सहयोग लिया गया था गुरु जी अध्यक्ष थे भारत साधु समाज के सबका नाम बताया जा रहा था इन्होंने इतना सहयोग किया इन्होंने इतना किया एक साधु का नाम छूट गया गलती से वो साधु सभा के बीच में खड़ा होके कह दिया आपने जान बुझ के मेरा नाम नहीं बोला गुरु जी बोले अध्यक्ष साधु समाज के अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष सभा के बीच में वो खड़ा होके बोल दिया आपने जान बूझ करके मेरा नाम नहीं बोला गुरु जी बोले नहीं भूल से हो गया मैं फिर बोल देता हूं बोले नहीं इसके लिए आपको माफी मांगनी होगी और जानते गुरुदेव का जीवन उन्होंने कान पकड़े और भरी सभा में उठक बैठक लगाई उसके लिए गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन सारा जो ऑडियंस था वो साधु के प्रति आक्रोश जिसने करवाया सभा समापन के बाद लोगों ने उसको पकड़ लिया जो भक्त लोग थे और पकड़ने के बाद आप समझ सकते हैं अगला कार्यक्रम क्या होने वाला था <laughs> गुरु समझ गए गुरु बोले उसको छोड़ दो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा वो भी ब्रज का है मैं भी ब्रज का हूँ हम दोनों की हंसी मजाक चलती है मजाक में उसने मेरे से उठक बैठक लगवाई है हम लोगों में बहुत प्रेम है जो भी उसको मारेगा मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा आप कल्पना कर सकते हैं, ये तो वो कहते नहीं थे उनके जीवन में था जो भरी सभा में उनका अपमान किया उसको भी किसने बचाया उन्होंने बचाया हा? तो चित्त में किसी के प्रति नफरत का उत्पन्न न होना महाराज जी कहते थे मेरे को स्मरण नहीं है कि मेरे चित्त में संसार के किसी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत हुई हो ये ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ये ब्रह्म महापुरुष ज्ञानी भक्त महापुरुष ऐसे हैं भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद का जो जीवन है कितना आनंदमय जीवन है आप कल्पना करें किसी भी व्यक्ति का ऐसा चित्त हो जिसमें कभी राग द्वेश ना होता हो काम क्रोध न होता हो लोभ ना होता हो और ये सारे दोष आते ही तब हैं जब तक द्वैत की संभावना है भागवत में दो तीन जगह पर आया है जब तक द्वैत विद्यमान है तब तक दोष की संभावना विद्यमान है, द्वैत जब तक द्वैत विद्यमान है कितना भी अच्छा साधक हो क्रिया में नहीं आए हो सकता है लेकिन मन में नहीं आवे नहीं हो सकता है जहां एक रूप हो जाएगा क्योंकि क्रोध होगा दूसरे के प्रति अभिमान होगा दूसरे के प्रति कामना होगी दूसरे के प्रति ईर्षा होगी दूसरे के प्रति जहां तक द्वैत विद्यमान है वहां तक दोष की संभावना विद्यमान है संसारी में तो रहता ही साधक में भी संभव है साधक उसको काट देता है संसारी उसको क्रियान्वित करता है यही उसका फर्क है तो ये सामान्य चीज नहीं चित्त में कुछ नहीं आना चित्त ऐसा विलक्षण हो जाना तो और वो कैसे था क्योंकि प्रारंभ से जो प्रहलाद जी का जीवन बताते हैं, भक्त प्रहलाद के पिताजी कौन थे आप लोग जानते हैं? हिरणकश्यपू हिरणकश्यपू का भाई कौन था आप लोग जानते हिरण्यक्ष हिरण्यक्ष को पहले बराह अवतार लेकर के भगवान ने उद्वार कर दिया और हिरण्यक्ष के समापन के बाद उसका भाई हिरणकश्यपू जो कि बड़ा है हिरण्यक्ष छोटा था हिरणकश्यपू बहुत चिढ़ जाता है विष्णु भगवान से और हिरणकशपू अपनी व्याख्या करता है बोले भगवान तो समदर्शी होते लेकिन अब विष्णु भगवान समदर्शी नहीं रहे ये पक्षपात करने लग गए जो इनकी स्तुति गाता है उसी के पक्ष में युद्ध करने लग जाते ये समदर्शी नहीं रहे अब इस, इनको इसका फल भोगना पड़ेगा हिरणकश्यपू कहता है तो दुष्ट लोग कुछ भी कह सकते इससे कोई आप लोग घबराना मत हाँ, वो कुछ भी बोल सकते भगवान को कहता भी विषम दर्शी हो गए कशु कहता है दैत्यों को कहा तुम लोग ब्राह्मणों को मारो गायों को परेशान करो भक्तों को परेशान करो मैं तपस्या करूंगा और इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा कि मेरी मौत नहीं होगी ऐसा वरदान पहले प्राप्त करूंगा और वो करता है भयंकर तपस्या करता है एक पैर के सहारे खड़ा हो जाता है ऊपर को दृष्टि के हुए, हुए और ये सतयुग का समय था प्राण का वास उस समय हड्डी में था अन्न में नहीं था इस समय प्राण का वास कलयुग में अन्न में उस समय हड्डी में था उसकी चमड़ी उसका मांस सब कुछ समाप्त हो जाता है कीड़े खा जाते केवल हड्डी का ढांचा बचता है उसमें दीमक ने अपना घर बना लिया मिट्टी का और उस मिट्टी के घर में बांस के वृक्ष निकल आते इतनी भयंकर तपस्या हिरण ने की उसके सिर से तेज निकलने लग जाता है विलक्षण तेज और ऐसा तेज जैसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी धूमिल पड़ने लग जाती देवता लोक भबड़ाई ब्रह्मा जी से कहा इसको जल्दी बरदान दीजिए नहीं त्रिलोकीय भस्म हो जाएगी इसकी तपस्या के तेज ब्रह्मा जी आते और ब्रह्मा जी को बड़ा साष्टांग प्रणाम किया साष्टांग लंबा लेट गया बिल्कुल ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए इतना बिनम्र है, इतना है है तो कुछ अच्छी बात ही मांगेगा इतनी तपस्या किया है लेकिन बहुत ज्यादा जो लंबा प्रणाम करे वो बहुत अच्छा होगा या आवश्यक नहीं है <laughs> वो अच्छा भी हो सकता है और चालाक भी हो सकता है उसे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अति अति भक्ति चौर लक्षणम बंगला की शायद कावत है अति भक्ति तो बहुत लंबा दंडवत किया और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी को कहता आप ही सृष्टि करते आप ही पालन करते हैं आप ही प्रलय करते हैं क्या स्तुति सही थी ब्रह्मा जी खाली सृष्टि करते पालन विष्णु भगवान करते श्रंघार शिव जी करते हैं लेकिन झूठी प्रशंसा कर रहा है ब्रह्मा जी बोले भाई वरदान मांग ले बोले देंगे बोले हाँ देंगे बोले मेरी मौत कभी ना हो ये बरदान दे दीजिए ब्रह्मा जी बोले जो चीज मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ मौत तो मेरी भी होती आयु ज्यादा है बहुत ज्यादा हो अलग बात है तो मौत ना हो नहीं दे सकता तुमको और कुछ मांगना होगा हिरण कष्ट बोला ठीक है फिर वो बुद्धि लगाए आप लोग सब जानते हैं दिन में नहीं मरू रात में नहीं मरू ऊपर नहीं मरु नीचे नहीं मरू तुम्हारी सृष्टि के किसी बनाए हुए शस्त्रास्त्र से नहीं मरू जीव जंतु से नहीं मरु जड़ से नहीं मरू चैतन्य से नहीं मरू बहुत सारा वरदान मांग लिया मैंने कुल मिलाकर के ना मरूं और ब्रह्मा जी को देना पड़ा क्योंकि अब हां कह दिया था ए मस्तु कहा बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया कोई भी दैित जब तपस्या करके शक्ति संपन्न होता है तो पहले कहाँ आक्रमण करता है इंद्रासन पर स्वर्ग पर आप लोग ज्यादा सुखी हैं कि आपके घर पर कोई जल्दी कब्जा नहीं कर सकता है इंद्र को तो भागना ही पड़ता है कोई भी दैत तपस्या किया पहला काम होता है स्वर्ग पे आक्रमण करना इंद्र को भगाना इसलिए स्वर्ग में कोई बहुत अच्छा है बहुत शांति ऐसा मत सोचना उसको तो कभी भी भागना पड़ता है बिना नोटिस के बिना सूचना के लेकिन इस बार इतना विलक्षण आक्रमण था हिरण कशपू का की कोई भी देवता भाग नहीं सका पकड़ लिया गया पकड़ के सबको काम में लगा दिया गया जानते हो आ, वायु देवता को पंखा झलने की सेवा दी गई वरुण देवता जो जल के देवता उनको पानी भरने की सेवा दी गई ब्रह्मा जी जिनको बड़ा साष्टांग प्रणाम किया था बोले आपकी भी सेवा निश्चित कर देता हूँ ये है दुष्ट का स्वभाव जिससे सब कुछ मिलेगा उसको भी नीचा दिखाएगा ब्रह्मा जी बोले मैं क्या सेवा करूँगा तेरी बोले मैं जब सोता रहूं और मेरे जागने का समय आवे आप खड़े होकर के वेद पाठ किया करो मेरे सामने <laughs> मैं जब मेरे को वेद पाठ सुना करके जगाया करो ये ब्रह्मा जी को सेवा दी गई ये दुष्ट का स्वभाव नारद जी कहते हैं युधिष्टि से मेरी भी ड्यूटी लगी थी हिरणकश्यपू के यहाँ मेरी भी ड्यूटी लगा दी गई थी महाराज आपको क्या बताया गया था बोले संगीत सुनाने का काम मेरा था हिरण को संगीत सुनाता था मैं जाके युद्ध जी ने पूछा महाराज क्या संगीत सुनाते थे हिरण कशपू को आपका तो प्रिय संकीर्तन है श्री नारायण नारायण नारें, बोले राम कहो श्री नारायण नारायण सुनाता तो वहीं पिटाई प्रारंभ हो जाती बोले फिर क्या सुनाते थे बोले ना चाहते हुए भी हिरण कशपू के नाम से का संकीर्तन करना पड़ता था इतनी विवशता इतनी समस्या और ये कब की घटना सतयुग की आप लोग परेशान होके महात्माओं के पास आते हो ना बड़ी समस्या महाराज बड़ी समस्या बड़ी दुर्घटना बड़ी नारद जी से ज्यादा दुर्घटना किसी के साथ हुई ब्रह्मा जी से बड़ी समस्या किसी के पास आई जबरजस्ती सोते हुए को जगाने के लिए वेद पाठ करना पड़ता था ब्रह्मा जी को और रोज देवताओं की पिटाई हुए दावता लोग परेशान होकर के क्षीर सागर के किनारे गए प्रभु का स्मरण किया प्रभु अब सहन नहीं होता है आप जल्दी अवतार लीजिए भगवान ने कहा माँ भयिष्ट विबुस्वताओ घबड़ाओ मत तुम्हारा कल्याण होगा देवताओं ने कहा बहुत कल्याण हो चुका है अब ज्यादा कल्याण मत कराइए अब सहन नहीं हो रहा है भगवान ने कहा डरो मत इनके यहाँ मेरे भक्त का जन्म होने वाला है प्रहलाद का और जब यह प्रहलाद से दुश्मनी करेगा तब मैं स्वयं ऐसा अवतार लेकर के आऊंगा इसके सारे वरदानों को विफल कर दूंगा और इसका उद्धार कर दूंगा तुमको शांति मिलेगी अब देवता क्या करें? वही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो समय आवे प्रहलाद का जन्म हुए भगवान का अवतार हुए और अभिप्राय क्या निकला भगवान का अवतार देवताओं के लिए होता है कि भक्त के लिए होता है भक्त के लिए हा? भक्त के लिए भगवान आते हैं आ, देवताओं के लिए आते तो पहले ही आ जाते प्रहलाद के प्रतीक्षा करने की जरूरत क्या थी एक बार पूज्य उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा महाराज भगवान भगवत गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्म से भारत अभ्युत्थान व तदात्मानं से जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूं उड़िया बाबा जी से कहा महाराज इतना पाप बढ़ा हुआ है जगह जगह घोटाला जगह जगह बदमाशी तो भगवान तो कहते हैं जब अधर्म बढ़ता है तो मैं उतार लेता हूँ तो भगवान क्यों नहीं अवतार ले रहे बाबा बोले बेटा केवल पाप बढ़ने से भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं कहा हा? अगर पाप बढ़ने से भगवान का अवतार होता तो सारे संत यही उपदेश करते कि ज्यादा से ज्यादा पाप करो जिससे जल्दी भगवान का अवतार हो जाए नहीं बोले भगवान के आने के पहले कोई नंद जशोदा की जरूरत होती है भगवान के आने के पहले किसी दशरथ कौशल्या की जरूरत होती है। भगवान उसके लिए आते हैं तो मुख्य प्रयोजन है भक्ति की प्रसन्नता और सेकेंडरी जो प्रयोजन है वो है दुष्टों का उद्धार और धर्म की स्थापना जो तीन प्रयोजन भगवान के अवतार के हैं परित्राणा साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथा संभवा में इसमें परित्राणाय साधु नाम ये मुख्य प्रयोजन मुख्य साधु के प्रेम के लिए जिसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए ईश्वर के अलावा जो केवल ठाकुर को चाहता है केवल परमात्मा को चाहता है कुछ नहीं लेता है उसके लिए भगवान को अपना घर छोड़ के अवतार लेना होता है उसके लिए आना होता है फिर बाकी काम तो स्वाभाविक होते रहते बाबा ने कहा कि रावण कुंभकरण जैसे मच्छरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है वो तो वहीं से संकल्प कर देंगे उनका हार्ट फेल हो जाएगा क्या जरूरत है आने की वहीं से संकल्प कर देंगे धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी इसलिए भक्त के लिए भगवान का अवतार होता है तो अब प्रहलाद जी के महाराज जन्म होता है हिरणकशपू के यहाँ चार बेटे होते हिरण कश्यपू को उसमें सर्वश्रेष्ठ है प्रहलाद प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ क्यों है वो देवर्षि नारद बताते ब्रह्मण्य शील संपन्ना सत्य जितेन्द्रिया प्रहलाद जी कभी झूठ नहीं बोलते थे संतों की सेवा करते थे शील संपन्न थे शील आ, बड़ा व्यक्ति कुछ उल्टी सीधी बात भी कह दे तो चुप लगा जाना इसका नाम है शील आपसे आपके माता पिता आपके गुरु कभी कुछ बात कह भी दें जो आपको नहीं समझ में आवे आपको लगे गलत कह रहे हैं तो जवाब दे देना यह तो सत्य हो सकता है लेकिन चुप लगा जाना ये शील है और शील की ज्यादा महिमा है शीलवान को ज्यादा महत्व दिया गया है धर्म का जहां वर्णन है रामचरितमानस में शत शील दृढ़ ध्वजा पताका वहां पर सत्य को ध्वजा कहा गया ध्वजा छोटी होती और शील को पताका कहा गया पताका जो बहुत बड़ी होती है तो सत्य से ज्यादा महिमा शील की और थोड़ा सरलता से समझा दो हमारे गुरु जी बड़ा सुंदर दृष्टान्त देते थे सत्य और शील को समझने के लिए बोले एक सेठ जी को नौकर रखना था और उस सेठ जी का परीक्षा का एक अलग तरीका था वो नौकर को बुलाते उससे बोलते भाई एक गिलास पानी ले आना वो ले आता बोले फेंक दो फेंक देता फिर पूछते क्यों फेंका वो नौकर बोलता आपने कहा था इसलिए फेंक दिया बैठ जाओ वो सत्य तो यही था इसी प्रकार से आठ नौ नौकर फेल हो गए दसवां जो नौकर आया उसकी भी परीक्षा यही हुई सेठ जी ने कहा पानी ले आओ ले आया फेंक दो फेंक दिया सेठ जी ने पूछा क्यों फेंका बोले सेठ जी मेरी गलती हो गई बोले इस नौकर को रख लो ये है हा? गलती उसकी नहीं थी लेकिन अपने बड़े के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेना इसका नाम शील है अच्छा बताओ अगर आपको सेवक रखना हो नौकर रखना हो तो जो आपकी गलती बताने लग जाए वो रखोगे या जो अपनी गलती मान के चुप लगा जाए वो रखोगे कौन सा रखोगे हा? कौन सा ज्यादा पसंद करो क्यों झुंझुनोलॉजी जुन जो चुप रहे <laughs> तो जब एक सामान्य व्यक्ति शीलवान को पसंद करता है तो भगवान के यहाँ भी महिमा किसकी होगी शीलवान की गुरु के यहां महिमा किसकी होगी शीलवान की संतों के यहां महिमा किसकी होगी शीलवान की प्रहलाद जी शील संपन्न है सत्य है तो हमारे गुरु जी का एक वाक्य है झूठ बोलना पाप है लेकिन सारा सच बोलना आवश्यक नहीं है बड़ा सुंदर व्यवहारिक वाक्य नोट कर लेना आ? लोग बोलते भाई सच है हम तो बोलेंगे अरे उस सच बोलने से किसी का भला हो रहा हो तो जरूर बोलो लेकिन उस सच बोलने से किसी का भला ना हो रहा हो बल्कि नुकसान हो रहा हो उस सच के विषय में चुप लगा जाना ही धर्म है वहां सच बोलना धर्म नहीं है हा? ये बोलने में ध्यान रखना चाहिए तो बड़ा सुंदर हमारे गुरु जी के तो ऐसे ऐसे वाक्य हैं। बोले झूठ बोलना पाप है लेकिन सारा सच बोलना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है उतना ही सच बोलो नहीं चुप लगा जाओ मौन लगा जाओ आप लोग क्या करते हो मौन लगाते हो कि बोल देते हो हमारे खेतान जी तो खूब बोलते हैं है तो, तो, तो इसलिए सारा सच सारा सच बोलना आवश्यक नहीं थोड़ा चुप लगाना थोड़ा मौन लगाना उससे तुम्हारी अंदर की गंभीरता प्रकट होती है और भागवत में एक संकेत है आप देखें आपके कान कितने हैं दो और जीभ कितनी है एक तो अगर सामान्य औसत लगावे सामान्य सामान्य औसत लगावे तो अभिप्राय क्या हुआ दो गुना सुनना और एक गुना बोलना एक और दो का औसत है जीव एक है कान दो है। और अगर थोड़ा डीप में जाए थोड़ा शास्त्रीय पद्धति में जाए तो दो कान में एक इंद्रिय है स्रोत्र इंद्रिय गोलक दो है रखने की जगह रहने की जगह जिसको केस बोलते हैं गोलक बोलते हैं तो स्त्रोत्र माने कान ये जो गोलक है दो है इसमें इंद्रिय एक है जिसको हम लोग स्रोत इंद्रिय बोलते हैं और ये जीव ये गोलक एक है इसमें दो इंद्रिय एक कर्म इंद्रिय है इंद्रिय जिससे मैं बोल रहा हूँ ये वाक इंद्रिय कर्म इंद्रिय और इसी जीभ के अंदर एक रसना इंद्रिय जिससे हम लोग स्वाद लेते खट्टा है मीठा है तीखा है नमकीन है तो एक गोलक में दो इंद्रिय जीव के अंदर और दो कान में एक इंद्रिय तो औसत क्या हुआ एक और चार का एक और चार का औसत बना के भगवान ने भेजा है मैंने एक गुना बोलो और चार गुना सुनो ये भगवान ने बना के भेजा है और हम लोग करते क्या है एक सुनाओगे तो चार सुनाऊंगा <laughs> पीछे नहीं रहने वाला हो यह संस्कृति नहीं है यह सनातन धर्म नहीं यह भारतीय संस्कृति नहीं है यह प्रहलाद जी के गुण ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संध जित्रिया आत्मवत सर्वभता नाम एक प्रियतम बचपन चार साल की अवस्था है तभी से उनका ऐसा जीवन है और जब और थोड़ा बड़े हुए उनकी माता खेलने के लिए छोड़ देती थी प्रहलाद जी की माता का नाम कयादू वो दूध पिला के वस्त्र पहना के खेलने के लिए खिलौने दे देते राजा के त्रिलोकी में जिसका राज्य है उसके बेटे बड़े प्रिय थे हिरण कष्ट के बड़े बुद्धिमान थे खिलौनों के साथ खेलने के लिए छोड़ते तो बाकी बच्चे तो खिलौनों से खेलने लग जाते लेकिन प्रहलाद जी महाराज न्यस्तक क्रीडन का बाला खिलौने माँ देती खिलौनों को एक तरफ रख देते खिलौनों से खेलते चार वर्ष का बालक पुराने समय में कहावत थी ना हो नार बिर के होत चीखने पात दिखाई देने लग जाता है बालक चार वर्ष की अवस्था खिलौनों से खेलते नहीं बोले बैठ जाते थे सब बच्चे इधर उधर खेलने लग जाते थे प्रहलाद जी शांत तो भाव से बैठ जाते थे एकांत शाहज में उनकी वृत्ति एकाग्र हो जाती थी आप कल्पना करें उस बालक के क्यों पिछले जन्मों का लिंक है हाँ। ये तो शनकादियों के अवतार है ये पिछले जन्म से ही ब्रह्मनिष्ठ है उनको कोई साधना करनी नहीं थी वो तो जन्मजात जन्मजात सिद्ध थे, जन्म सिद्ध थे। चार वर्ष का बालक बैठ जाते हैं समाधिस्थ हो जाते थे, स्वाभाविक बैठे बैठे कोई साधना नहीं अभी कोई गुरु नहीं मिला कोई साधना नहीं बताई गई और खिलौने अलग पड़े हैं बच्चे कहीं खेल रहे हैं न्यस्तक क्रीडन कहा बाला ये भागवत में श्लोक लिखे हुए है प्रहला चरित्र में जड़वत आ? जड़ की तरह जड़ी भाव आ जाता था शरीर में आप देखे गुरु जी कहते थे जब ध्यान में बैठो हिलो मत बोलो मत सोचो मत ये हाँ। तीन काम का ध्यान रखो शरीर आपका हिलना नहीं चाहिए वाणी से कुछ निकलना नहीं चाहिए और अगर हो सके तीसरी जो चीज है वो अपने बश में तो नहीं है अगर हो सके सोचो मत हाँ मन मन अगर शांत हो जाए निर्विकल्प हो जाए वहीं से आपको रसानुभूति प्रारंभ हो जाएगी हाँ वहीं, वही तो रस का स्रोत है वहीं से रस हाँ झरने लग जाता है निकलने लग जाता है जड़वत जड़ी भाव शरीर में ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखा है दर्शन किया हम लोगों ने पूज रोटी राम बाबा जब कोई सत्संग कथा होती थी ऐसे बैठ जाते थे शरीर ऐसे लगता था जैसे मूर्ति बैठी ह होठ आधे खोले रहते थे कभी मक्खी अंदर चले जाए कभी बाहर आ जाए उनको होश ही नहीं होता था जड़वत क्योंकि वो देह भाव से स्वाभाविक अपने को एकात्म भाव में ले जाते थे जैसे सारे शरीर बैठे हैं, उनको लगता था ये भी शरीर बैठा है एक बार हमारे पूज गुरुदेव कुछ बाद में उनको कैंसर हुआ था तो थोड़ा करा रहे थे स्वामी गोविंदानंद जी ने पूछा कि महाराज जी आज कुछ दर्द ज्यादा है क्या करा रहे थे बोले हाँ मैं भी सुन रहा था कि कोई करा रहा था हाँ आप कल्पना कर मैं भी सुन रहा था कि कोई करा रहा था हाँ मन अनुभव कर रहा था वाणी से शब्द निकल रहा था लेकिन वो तो अपने स्वरूप में स्थित थे हाँ बोले मैं भी सुन रहा था कोई करा रहा है ऐसी ऐसी घटनाएं एक बार एक छोटी लाइन ट्रेन चलती है मथुरा वृंदावन जो लोग गए जानते हैं वो ट्रेन वहां से छूट रही थी इंजन आवाज दे रहा था बार बार और गुरु जी अपने कमरे में लेटे थे मैं रामायण का पाठ सुना रहा था तो धीरे धीरे बोल रहे हैं जाओ जाओ जाओ वहां तो कोई था ही नहीं मैं था और गुरुजी थे मैंने पूछा गुरुजी किसको कह रहे हैं जाओ बोले वो आवाज दे रही है ना जाने के लिए ट्रेन उसको कमरे से कह रहे हैं, जाओ जाओ ऐसा एकात्म भाव था उनका तो जड़वत प्रहलाद जी महाराज सारे खिलौनों को छोड़ करके एकाग्र हो जाते थे और सहज एकाग्र जिसको निर्विकल्प समाधि बोलते ये सहज थे प्रहलाद जी के जीवन में और बोले होती कैसे थी बोले कभी कभी निर्विकल्प समाधि सविकल्प हो जाती थी सविकल्प कैसे होते थे बोले ब्रह्मनिष्ठा निष्ठा कृष्ण निष्ठा का रूप ले लेती थी हा? कभी कभी उसी चित्त को क्यूँ जानते हो ठाकुर भी ऐसे चित्त को चुराता है ईश्वर भगवान कृष्ण भी ऐसे चित्त को चुराते हैं जो निर्मल चित्त होता है भगवान कृष्ण ने किसके चित्त को चुराया गोपियों के चित्त को चुराया श्री राधा रानी के चित्त को चुराया सुखदेव जी के चित्त को चुराया क्यों बड़ा निर्मल है बड़ा सुंदर है वो चुरा लेते कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा शब्द लिखा है बोले ऐसे क्यों एकाग्र बैठ जाते थे प्रहलाद जी बोले उनको एक ग्रह लग गया था आज के लोगों की भाषा में कहें आज के लोगों की भाषा में बोले प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया था इसलिए पागल के जैसे रहते थे बोले कौन सा ग्रह लग गया था श्याम ग्रह कृष्ण ग्रह आप लोगों को लगा कृष्ण ग्रह जिसको लग जाएगा वो भी फिर दुनिया के काम का नहीं रहता है हा मीराबाई को लग गया था प्रहलाद जी को लग गया था ये कृष्ण ग्रह इसलिए कथा जरूर सुनो पूजा पाठ जरूर करो आश्रम में जरूर आओ लेकिन घर परिवार को व्यवस्थित रखना है तो बहुत ज्यादा मत आना ज्यादा आओगे और ये ग्रह लग गया तो फिर बाबा जी ही बन जाओगे हाँ इसलिए मैं जानता हूं आप लोग सावधान हर साल आते हैं और ज्यादा लेके नहीं जाते उतने ही लेके जाते जितनी जरूरत है क्योंकि बाबा जी कोई बनने को तैयार नहीं इसी से पता लगता है <laughs> तो हमारे गुरुजी जी बम्बई में प्रवचन करते थे एक सेठ जी के घर में और गुरुजी तो गुरुजी मस्ती में बोलते थे ज्ञान बैराग्य सेठ जी घबराए सेठ जी बोले महाराज आप ध्यान रखो कि आप हमारे घर में प्रवचन कर रहे हो हमारे बेटे बच्चे बहुएं सब बैठते आप इतना ज्ञान वैराग्य सुना रहे हो इनको कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया आप समझिए कहीं ज्ञान वैराग्य हो गया महात्मा बनने का मन हो गया तो गुरुजी तो गुरुजी गुरुजी बोले सेठ जी तुम तो 20 साल से मेरा प्रवचन सुन रहे हो तुमको तो कुछ नहीं हुआ अभी तक <laughs> वो सेठ जी भी बड़े बुद्धिमान सेठ जी बोले गुरुजी मैं आपका प्रवचन थोड़ा समझ के सुनता हूं ये बच्चे ना समझे <laughs> ये बच्चे ना समझ ये तो जो आप बोलोगे सब सच मान लेंगे मैं सब सच नहीं मानता मैं उतना ही मानता हूँ जितना हमारे को ठीक लगता है बाकी आपकी बात तो वहीं छोड़ देता हूँ तो अभिप्राय क्या तो इसीलिए क्या होता है तो कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा जो शब्द है ना एक कृष्ण ग्रह जिसको लग गया वृंदावन की परिक्रमा में एक फक्कड़ साधु बैठा था कृष्ण प्रेमी साधु बैठा था शरीर में केवल कौपिन थी और कोई वस्त्र नहीं था कृष्ण प्रेम में मस्त जीवन था और वृंदावन आने वालों से एक ही बात कह रहा था देखो जीवन में कोई भी गलती करना लेकिन वृंदावन आने की गलती मत करना निषेध मुख से कृष्ण प्रेम का वर्ण विलक्षण वर्ण निषेध मुख से कोई भी गलती करना लेकिन वृंदावन आने की गलती मत करना फिर अगर किसी की कुसंगति में पढ़कर उनके शब्द बड़े विलक्षण चुने उन्होंने किसी की कुसंगति तुमको वृंदावन ले आवे तो निधि बन में बिल्कुल मत जाना और अगर तुम्हारा दुर्भाग्य उनके शब्द सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा ये से भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन अगर तुम्हारा दुर्भाग्य तुमको निधि वन भी ले जाए तो वहां एक कृष्ण का नंद का छोरा जिनका नाम कृष्ण है वो घूमता रहता है वो बांसुरी बजाता रहता है वो प्रेमियों को खोजता रहता है वो तुमको जरूर मिलेगा और अगर वो दिख जाए तो वहां से भाग जाना तुरंत और अगर नहीं भागोगे तो जो मेरी दशा हुई है इस दशा में आने के लिए तैयार हो जाना हाँ अगर नहीं भागोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे भाग जाओगे तो अपने घर में सुरक्षित रहोगे ये कृष्ण प्रेम कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा कृष्ण ग्रह जिसको लग गया एक बार जिसके जीवन में आ गया वास्तव में अगर सच्चाई से आ गया फिर उससे संसार का काम नहीं होता है चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े विद्वान थे व्याकरण के न्याय के इतने सुंदर पाठशाला चलाते थे इतना सुंदर पढ़ाते थे लेकिन जब उनको कृष्ण मंत्र की दीक्षा मिल गई शायद ईश्वरपुरी जी महाराज से शायद मिल थे जहां तक मेरा ध्यान है हाँ ईश्वरपुरी जी महाराज से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेने के बाद जब वो वापस आए उनसे पढ़ाया नहीं जाता था वो पढ़ाते थे व्याकरण निकलने लगता था कृष्ण नाम उन्होंने बेवस्ट होकर के ग्रंथों को रख दिया और फिर जो संकीर्तन उनका हुआ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे क्या मनुष्य क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या पशु पक्षी हाँ पशु पक्षी नाचते थे उनके कीर्तन में वो कृष्ण थे, ये है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा ये कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा है कृष्ण ग्रह जिसको लग जाए वो स्वयं तो बदल ही जाएगा दुनिया का व्यवहार उससे नहीं चलेगा प्रहलाद जी से कहा होता है बच्चों के साथ खेलते नहीं खिलौनों से खेलते नहीं जैसे उनका काम पूरा होता एकांत में बैठ जाते ध्यान लगाना नहीं पड़ता पूजा घर की जरूरत नहीं है आसन की जरूरत नहीं है माला की जरूरत नहीं है इसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम साधना भक्ति में सब करना पड़ता है वैधि भक्ति में सब करना पड़ता है लेकिन जब प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में आती है तब करना नहीं पड़ता है होने लग जाता है उसके बिना रह नहीं सकता है वो उसका जीवन बन जाता है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा आसीना पर्यटन अशनन शयान यहाँ पर लिखा है वो बैठे हैं इसका उनको पता नहीं लगता था वो चल रहे हैं इसका उनको पता नहीं लगता था वो भोजन कर रहे हैं इसका उनको पता नहीं लगता था और अवस्था कितनी है चार साल की चार साल की अवस्था में भक्त प्रहलाद को ये दशा उनको किसी घटना का नानुसंधत एताने बोले क्यों नहीं पता लगता था गोविंद परिरंभिता इतना सुंदर शब्द दिया है क्योंकि हमेशा उनको एक ही अनुभव होता था श्री कृष्ण उनको अपने हृदय से लगा करके बैठे हुए गोविंद परिरंभिता और बोले कभी कभी जोर जोर से हंसने लग जाते थे जो अष्टसात्त्विक महाभाव है जिसको लौकिक भाषा में लोग पागलपन बोलते हैं और भक्ति की भाषा में महाभाव बोलते कभी कभी हंसने लग जाते थे कभी कभी रोने लग जाते थे कभी कभी नाचने लग जाते थे क्यों बोले जब लगता था श्री कृष्ण के पास आ रहे हैं तो हंसने लग जाते थे। भाव में, बाहरी बच्चों को कुछ पता नहीं लगता था ये दृश्य केवल प्रहलाद को दिखाई देता था क्योंकि जिसके साथ ये साधना होती है वही देख सकता है दूसरा नहीं देख सकता है जब उनको लगता था श्री कृष्ण उनको छोड़ के जा रहे है तो रोने लग जाते थे क्वचित हसती तत् चिंता लाद उदगा क्वचित कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं। बिलज्ज नृत्य थी क्वचित और कभी कभी उनको लगता था कि ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण आए हैं, तो ग्वाल बालों के साथ खड़े होकर के नाचने लग जाते थे आसपास के बच्चों को पता नहीं लगता था प्रहलाद क्यों रोए क्यों हंसे क्यों नाचने लग गए क्यों उनको ये बाहरी संसार दिखाई नहीं देता था आंखें खुली होती थी और जो दर्शन होता है ना ठाकुर का जो दर्शन होता है इष्ट का जब दर्शन होता है जागृत अवस्था में उसकी भी यही अवस्था होती है आखें खुली होंगी लेकिन बाकी संसार दिखेगा नहीं केवल ठाकुर दिखेगा इष्ट दिखेगा और जो दर्शन कर रहा है वो दिखेगा बाकी संसार लुप्त हो जाता है आंखें खुली होती है लेकिन जागृत अवस्था में यही प्रहलाद जी की दशा है ठाकुर का दर्शन हो रहा है बाकी कौन क्या कर रहा है उनको दिखाई नहीं देता एक दिव्य संसार दिव्य लीला का दर्शन होता है जो महापुरुषों को होता था जिसको आज दैविक जगत बोलते हैं, जिसको ईश्वरीय जगत बोलते है हरिदास जी महाराज आप लोगों ने सुना ही होगा अकबर उनका दर्शन करने जाता था क्योंकि उनका शिष्य तानसेन अकबर के दरबार में बड़ा प्रसिद्ध गायक तानसेन आज के समय में भी जिसकी प्रशंसा होती अकबर ने जब उनके गुरुदेव का नाम सुना तो मिलने के लिए पहुंच गया इत्र की बोतल लेकर के बड़ा सुंदर इत्र महंगा इत्र मंगाया था निधिवन में गया तो पता लगा हरदास जी तो यमुना किनारे बैठे यही समय था होली का समय जो होली आ रही ना कि होली का समय हरदास जी महाराज को ध्यान में दिखाई दे रहा था क्या श्री राधा कृष्ण की होली लीला चल रही है श्री कृष्ण के तरफ से ग्वाल बाल है किशोरी जी की तरफ से सखियां हैं और हरिदास जी महाराज स्वयं ललिता सखी के अवतार हैं ललिता सखी वो स्वयं किशोरी जी के साथ शामिल है लीला में उनका ये बाहि पंच भौतिक शरीर तो यमुना किनारे बालू पर बैठा था लेकिन उनका जो दिव्य शरीर है उनका जो चैतन्य शरीर है ललिता सखी के रूप में वो किशोरी जी के साथ होली लीला में शामिल है अकबर और तानसेन पहुंचते उनको तो पता नहीं महाराज के स्वभाव में और उनका शरीर तो बैठा हुआ उन्होंने प्रणाम प्रणाम किया, प्रणाम करके इत्र की बोतल उनके सामने रख दी। उधर जी को लीला में दिखाई दिया। भगवान कृष्ण ने ऐसे रंग की पिचकारी मारी श्री राधा रानी को कि उनके आंखों में सब जगह पड़ी और थोड़ा पीछे हटने लग गई ऐसा लगा जैसे किशोरी जी हारने वाली किशोरी जी हार जाएंगी उसी समय वो जो इत्र की बोतल थी हरिदास जी के हाथ में आ गई और उनको लगा ये तो इत्र तो बढ़िया मिल गया वो ललिता शखी के रूप में इत्र को राधा रानी की पिचकारी में डाला और राधा रानी ने इत्र की पिचकारी जैसे श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ी श्री कृष्ण की आंखें बंद हो गयी श्री कृष्ण वहां से भागे और राधा रानी की विजय हो गई जीत हो गई हरिदास जी जब देखते है किशोरी जी की विजय हो गई तो आंखे खुल गई लीलापुरी हो गई इधर अकबर को लगा कि ये कैसा पागल बाबा है इतना महंगा में इत्र लाया और इसका ढक्कन खोल के सब बालू में पलट दिया उन्होंने तो बालू में गिरा दिया बाहरी जो इत्र हो तो बालू में गिरा वह भाव में उनकी पिचकारी में गया था वो लेकिन अब बाबा ने बुलाया तो नहीं था हरिदास जी ने अकबर कुछ बोल भी नहीं सकता हरिदास जी उठ के निधि गए पीछे पीछे अकबर और तानसेन भी गए वहां जब अकबर पहुंचा तो अकबर को आश्चर्य होता है जो इत्र में लाया था जो इत्र हरिदास जी ने बालू में फेंक दिया था उसी इत्र की सुगंध यहाँ किशोरी जी के महल में निधिवन में सर्वत्र आ रही है वो तो किशोरी जी की सेवा में पहुंच चुका है आ? वो दिव्य वृंदावन था हाँ वो दिव्य बाह्य वृंदावन आदि भौतिक वृंदावन ये है जिसको हम लोग देखते हैं आधे दैविक वृंदावन वो है जिसमें हरिदास जी रहते थे जिसमें बड़े बड़े महापुरुष रहते हैं जहां आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है जहां आज भी श्री कृष्ण की होली लीला दिखाई देती है जहां आज भी श्री कृष्ण गोचारण करते हुए दिखाई देते हैं अरे पचास साल पहले ग्वरिया बाबा थे वृंदावन में जिनको भगवान कृष्ण गाय चराते हुए मिले कृष्ण बलराम दोनों गाय और बचड़ों को चराते हुए मिले थे बाबा को शायद राधा कृष्ण जी ने सुना होगा गोरिया बाबा हो सकता है दर्शन भी क्यों बहुत समय अभी बहुत समय नहीं हुआ उनको ये तो पचास साठ साल पहले की घटना है तो इसको बोलते हैं भावराज इसको बोलते हैं दिव्य लीला तो प्रहलाद जी का जीवन इतना विलक्षण था बाल्यकाल से चार वर्ष की अवस्था से ऐसे प्रहलाद जी के प्रति भी हिरण कशपो ने बड़ी कड़ाई की बहुत कड़ाई की जब ये बात सुनाई देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को या सुखदेव जी ने परीक्षित जी को परीक्षित ने पूछा महाराज नादान बालक हो नालायक बालक हो तो भी माता पिता उसके साथ कड़ाई नहीं करते इतना सुयोग्य बालक था फिर हिरण ने उसके प्रति कड़ाई क्यों की उसके साथ अत्याचार क्यों किया नारद जी कहते प्रहलाद जी का पांचवा वर्ष प्रारंभ हो गया और प्रहलाद जी को हिरण कशपू अभी तक तो बहुत प्रेम करता था सब बच्चों से ज्यादा प्रेम करता था प्रहलाद जी की शिक्षा दीक्षा के लिए हिरणकशपू ने गुरुकुल भेजा गुरुकुल प्रणाली बड़ी पुरानी प्रणाली है और गुरुकुल प्रणाली ही हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने की प्रणाली है प्रारंभ में बच्चों को गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी और ठीक है वहाँ असुर गुरु थे शुक्राचार्य जी और देवताओं के यहाँ देव गुरु बृहस्पति होते है एक अलग बात है लेकिन गुरुकुल तो था वहां भेजा गया उस समय शुक्राचार्य जी से विशेष कार्य से बाहर गए हुए थे और शुक्राचार्य जी के दो बेटे हैं शंड और अमरक, जिसको हम लोग संड अमर्क बोलते हैं संक्षेप में वो दोनों अध्ययन करा रहे थे प्रहलाद जी बड़े मेधावी छात्र जो भी वो पढ़ाते थे पढ़ लेते थे तुरंत सुना देते थे इतने मेधावी थे वो अस्त्र शस्त्र की विद्याओं के साथ साथ एक शिक्षा और दी जाती थी कि विष्णु हमारे दुश्मन है और विष्णु के जितने भक्त हैं उन सबको मारना है ये शिक्षा भी दी जाती थी आसुरी शिक्षा प्रहलाद जी सुना तो देते थे लेकिन इस शिक्षा को मन में धारण नहीं करते थे ये बुद्धिमानी ठीक है इतना समन्वित जीवन है प्रहलाद जी का व्यवहार में भी कुशल परमार्थ में भी कुशल गुरु का अपमान भी नहीं करते थे वो जो पढ़ाते थे अगले दिन तुरंत सुना देते थे लेकिन मन में धारण नहीं करते थे गुरु भी बहुत प्रसन्न थे संडा मर्क बड़े प्रसन्न थे इतना अति उत्साह में आ गए कि उनको लगा चलो इनके पिताजी के पास ले चलें और जब इनके पिताजी देखेंगे कि प्रहलाद जी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं तो हमको पुरस्कार मिलेगा राज्य शासन से पुरस्कार मिलेगा संा मर्क प्रहलाद को लेकर के जाते हैं हिरण कशपू के दरबार में प्रहलाद जी ने जा करके हिरणकशपू को साष्टांग प्रणाम किया जो विधा है साष्टांग प्रणाम अपनी सनातन धर्म की विधा जो कर सकते अब जो नहीं कर सकते हैं जिनके कमर में दर्द है पैर में दर्द है या फिर लेट जाए तो उठे नहीं पावे तो उनको तो साष्टांग नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के पैरों में हाथ लगा के जो अपनी सनातन पद्धति है ये जो टाटा हाय हाय बाय बाय जो है ना ये अपनी पद्धति ने ये नहीं करना चाहिए हाँ फोन पर भी जो हाँ।